एक विशाल बरगद का पेड़ कौ की राजधानी था हजारों उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर का राजा मेघवर्ण भी रहता था बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे उनका राजा अरिमर्दन था अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर घोषित कर रखा था उसे कौ से इतनी नफरत थी कि, कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को चिंता हुई। उसने कौ की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। बोला, मेरे प्यारे कौ आपको तो पता ही है कि उल्लुओ के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है और साथ ही बहुत अहंकारी भी हैं। हैं। हम हम हम पर रात रात को को हमला हमला करते देख नहीं नहीं पाते। पाते दिन में जवाबी कर पाते हैं। क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं फिर मेघवर्ण ने बुद्धिमान कौ से अपने अपने सुझाव देने के लिए, के लिए कहा एक डरपोक कौवा बोला हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए वह जो शर्तें रखे उसे हमें स्वीकार करनी चाहिए अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में भला क्या तुक है बहुत से कौन ने काँग काँग करके इसका विरोध प्रकट किया एक गर्म दिमाग का कौआ चिखा हमें उन दुष्टों से बात ही नहीं करनी चाहिए सब उठो और उन पर आक्रमण करते। एक निराशावादी कौवा बोला शत्रु बलवान है हमें ये स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए सयाने ने ने सलाह दी अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर अन्य पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए कौवे में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा महाशय आप चुप हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ स्थिर जीवी बोला महाराज शत्रु अधिक बलशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए कैसी छल थी? जरा साफ साफ बताइए स्थिरजीवी। राजा ने स्थिरजीवी से कहा स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए मेघवर्ण चौंका। ये आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा इसके बाद आप सारी कौ को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाल फिर नाटक शुरू हुआ स्थिर चिल्लाकर बोला मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा राजा के बच्चे क्यों हमें मरवाने पर तुला हुआ है मेघवर्ण चीख उठा गदार? राजा गदार से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौ एक, एक साथ चिल्ला उठे तो, इस गदार गदार को मार दो, दो मार दो मार दो।, दो, मार दो, दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से, से स्थिर जीवी को जोरदार छापड़ मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा अब से कोई कौआ इस नीच, नीच से, से कोई संबंध नहीं रखेगा आसपास के पेड़ों पेड़ो पर छिपे बैठे, बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी उल्लुओ के राजा जासुसु को जासूसों ने, ने सूचना दी कि कौ में फूट पड़ गई है मारपीट और गाली गलौ हो रही है इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा महाराज यही, यही मौका, मौका है कौं पर आक्रमण करने का इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी, लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया फिर क्या था हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल जल परंतु वहां उन्हें एक भी कुआ नहीं मिला मिलता भी कैसे योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौ को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका कौए हमारा सामना करने की बजाय भाग गए ऐसी कैरो पर हजार बार थो थो थो, थो सारे उल्लू हु, हु, हु, हु, हु, की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी ये सब देख रहा था स्थिर जीवी ने आवाज़ निकाली उसे देखकर जासूस उल्लू बोला अरे ये तो वही कुआ है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था उल्लूओं का राजा भी वहीं आ गया उसने पूछा तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई सिरजीवी ने बोला मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लूओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं हमें उल्लूओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए मेरी बात सुनकर मेघ क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौ की जाति से बाहर कर दिया मुझे मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज उल्लू का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा राजन शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए ये हमारा शत्रु है इसे मार दीजिए एक चापलूस मंत्री बोला नहीं महाराज इस कौ को अपने साथ मिलाने से बड़ा लाभ होगा ये कौ के घर के भेद हमें बताएगा राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और वे उल्लू स्थिर जीवी को अपने साथ ले गए वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराया जाए इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला महाराज आपने मुझे शरण दी मेरे लिए यही बहुत है मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही पड़े रहने दीजिए वहाँ बैठकर आपकी गुण गाते हुए अंतिम समय बिताने की मेरी इच्छा है इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा बैठ गया गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा महाराज शत्रु पर विश्वास मत करो उसे अपने घर में स्थान देना आत्महत्या करने के समान है अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो समझे चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो नीति सलाहकार उल्लू अपने दो तीन मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए ये कहता हुआ चला गया विनाश काले विपरीत बुद्धि कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा सरकार सर्दिया आने वाली है मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचा पर जहाँ मेघवर्ण और सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे स्थिर जीवी ने कहा अब आप सब निकट के जंगल से, जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आई आई आई की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर कर के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंची। स्थिर द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है तो ये थी पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी कौवे और उल्लू। उलू वाचक स्वर भारतीय परिमैलमैन